गीता तत्व चिंतन परमार्थ के दो पथ छठवा स्वभावगत विभिन्नताएं यदि हम संसार के लोगों का एक मोटा सा विभाजन करें तो पाएंगे कि दो प्रकार के लोग होते हैं एक तो वे हैं जिनकी प्रवृत्ति जागतिक कर्मों की ओर उतनी नहीं होती वे अध्ययन अध्यापन और वैचारिक कर्मों में अधिक रुचि रखते हैं और दूसरे वे हैं जिनके दैहिक कर्मों के प्रति अधिक रुझान होती है यह उन लोगों का स्वभावगत वैशिष्ट्य होता है फलतः सत्य के साक्षात्कार का उनका जो पथ होगा वह अलग अलग होगा इन दो प्रकार के मानवीय स्वभावों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने दो निष्ठाओं की बात कही है ज्ञान योग की निष्ठा उन लोगों के लिए है जो वैचारिक कर्मों की ओर अधिक झुके होते हैं और कर्मयोग की निष्ठा उनके लिए है जो शारीरिक कर्मों से अधिक लगे रहते हैं इन्हीं दो निष्ठाओं को दूसरे अध्याय के उनतालीसवें श्लोक में क्रमशः सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि कहकर पुकारा है कर्मयोग में तो कर्म है ही ज्ञान योग में भी कर्म है शास्त्र विचार अध्ययन अध्यापन तपस्या जप ध्यान भिक्षाटन यह सभ्य तो आखिर कर्म ही है उसी प्रकार ज्ञान योग में तो ज्ञान है ही पर कर्मयोग में भी ज्ञान है कर्म अकर्म विकर्म का विवेचन ज्ञान के बल पर ही होता है सकाम और निष्काम कर्मों का भेद ज्ञान से ही निष्पन्न होता है तथापि ज्ञान योग में विचार शक्ति की प्रधानता है और कर्मयोग में क्रिया शक्ति की भावना शक्ति दोनों के साथ मिली रहती है ज्ञान और कर्म के रास्ते एक दूसरे से स्वतंत्र है इन दोनों को क्रमशः निवृत्ति और प्रवृत्ति का रास्ता भी कहा गया है प्रवृत्ति को मात्र सांसारिकता नहीं समझ लेना चाहिए प्रवृत्ति संसार में से होकर जाने वाला रास्ता है अवश्य पर वह सांसारिकता नहीं है प्रवृत्ति में काम और अर्थ की वृत्तियों का भोग है अवश्य पर यह भोग धर्म के नियमन के अंतर्गत होता है सांसारिकता वह है जहाँ अर्थ और काम की वृत्तियों पर कोई नियंत्रण न हो उनका खुला भोग हो पर जब हम धर्म के दंड के इन दोनों वृत्तियों का नियमन करते हैं तो अर्थ और काम पुरुषार्थ बन जाते हैं और हमें प्रवृत्ति के पथ से सत्य की ओर मोक्षरूप चतुर्थ पुरुषार्थ की ओर ले चलते हैं निवृत्ति में अर्थ और काम की वृत्तियों को खेलने नहीं दिया जाता